भागवत महापुराण पंचमस्कंध अथ का वर्णन राजवाच षोडश्याय भुवनकोस्कावर्णन राजस्तया भूमंडलाज्यामशेष यसो ज्योतिषा गणेशंद्रमा सृश्य राजा परीक्षित ने कहा मुनिवर जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है ते प्रतरथ चरण परिखात सप्त सप्त सिंधव उपक्लिप्तायत एतस्या सप्तीप विशेष विकल्प दया भगवन खल तो। सर्वं जिज्ञासमी उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रिय के रथ के पहियों की सात लीकों से सात समुद्र बन गए थे जिनके कारण इस भूमंडल में सात द्वीपों का विभाग हुआ अतः भगवान अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं भगवतो गुणमय थूल रूप आवेशित मनोज गुण सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणी भगवती वास देवाखे समावेश तदुहे तुरोर्स्यानुवर्णे तुम क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है उसी का उनके वासदेव संज्ञ स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है अतः गुरुवर इस विषय का विस्तृत रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए ऋषि न महाराज भगवतो माया गुण विभूते का धि गंतुमलं विवु आयुषा भी पुरस् प्राधान्य ही नूगोलक विशेषम नामूपमान लक्षण श्री सुखदेव जी बोले महाराज भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे यो वायप कु कमल कोशाभ्यंतर कोशो विशाल समवर्तुलो यथा पुष्कर यह जम्बो द्वीप जिसमें हम रहते हैं भूमंडल रूप कमल के कोष स्थानीय जो सात द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है इसका विस्तार एक लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है नववर्षाणी नव योजन सहस्रा यामान्यष्टभि मर्यादागिरी भक्ता इसमें नौ योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले आठ पर्वतों से बटे हुए हैं ये इलावृतम नाभ्यंतरवर्षम ये नाभ्यामस्थि सर्वतौ कुलगिराजो कुलगिरिराजो कर्णिभूत कुबल है कमल से मृधनि द्वा त्रिश सहस्र योजन फूले षोलश सहसात भूम्याम प्रविष्ट इनके बीचों बीच इलावृत नाम का दसवां वर्ष है जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है वह मानव भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और एक लाख योजन ऊंचा है उसका विस्तार शिखर पर्वती बत्तीस और तलेटी में सोलह हजार योजन है तथा सोलह हजार योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई चौरासी हजार योजन है उत्तरोम्यक हिरण्य मय रम्यकिरण्यमय वर्षाणाम मर्यादा गिरीह प्रागायता उभयतः चारोदयो द्विशहस्र पृथ्व एक पूर्वस्मादुत उत्तर दशाशाधिक दीर्घ एवसती इलावृत्त वर्ष के उत्तर में क्रमश नील श्वेत और श्रृंगवान नाम के तीन पर्वत हैं जो रम्यक हिरण्य और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है एवं दखले नेलावृतम नृषो हे मकुटो हिमालय राघा यथा यथाम नीलादयो से धाम हरिवर्ष किम पुरुष भारत यथा संख्यम इसी प्रकार ऐरा के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद हेमकूट और हिमालय नाम के तीन पर्वत हैं नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और दस हजार योजन ऊंचे हैं इनसे क्रमशः हरिवर्ष किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है तथा वृतम अपरेण पूर्वेण चाल्यवदंधा गंधमाध गंध ना निषा द्विहस्रम पृथतु केतुमल भद्रास्वो सीम विदधाते इलाव्रत के पूर्व इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के दो पर्वत हैं इनकी चौड़ाई दो दो योजन है और ये भ्रद्राश्र एवं केतुमाल नामक दो वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं मंदरो मेरुमंदर सुपार स्व कुमद इत्ययतो जन विस्तारो मेरो चतुर्दिशम अवस्टम्भ गिर उपकृप्ता इनके सिवा मंदर मेरु मंदिर सुपार्श्व और कुमद ये चार दस दस हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान बने हुए हैं चतुर श्वेते थू पादप इवाधी इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम जामुन कदम्ब और बढ़ के चार पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक ग्यारह स योजन ऊँचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है इनकी मोटाई 100-100 योजन है हृदा चार पयो मद भेद क्षूर समृष्ट जला यदुपस्पर्शिना उपदेव गणा योगी स्वाभाविकानी भरतस भारयती भरतश्रेष्ठ इन पर्वतों पर चार सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध मधु ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं इनका सेवन करने वाले यक्ष किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है देवोद्या चवंती चुरी नंदनम चैत्ररथम वैभ्राजकम सर्वतोभद्रमिथि इन पर क्रमश नंदन चैत्ररथ भ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के चार दिव्य उपवन भी है ये स्वर पर सह सुर ललन ललामयूथ पत महिमानः गणीय महिमानी इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेको सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं मंदरो संगम एकादशिखर कल्पा मंद्राचल की गोद में जो ग्यारह सौ योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है उससे गिरिशिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं तेषा विसर्जमाणा नाम अति मधुर सुरभारुण रथोधा प्लावयती वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है यह नदी मंद्रा चल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है यदुपजोषणाद भवान्या अनुचरीणाम पुण्य जन वधूनाम वयस्पर्श सुगंधवातो दस योजनम समंताद अनुवास यती श्री पार्वती जी के अनुचरी यक्ष पत्नियाँ इस जल का सेवन करती हैं इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर दस दस योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है एवं जंबूफलाम अत्युच्च निपात विषेणारिप्रायाणम अभी काय निभानाम रसेण जम्बूनाम नदी मेरुमंदर शिखराधयुत जनाव नितले निपंथती दखलेनात्मान चाव दिलवृत पुण्य से दयती प्रकार जमुना के वृक्ष से हाथी के समान बड़े भले प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं बहुत ऊँचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जो मेरुमंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊँचे शिखर से गिर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है तावदुभयोरपि रोधसौर्या मृत्ति तद्रसेना वाग्यर्क वाग्य संयोग विपाक सदा मरलोकाभरण उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भींग जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जांबू नद नाम का सोना बन जाती है यदो हवा बह विधु धादय सहयती फिर मुकुट कटक कटि शुद्राद्याभरण रूपेण कलुधारयती इसे देवता और गंधर्वादी अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट कंकण और कर्धनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं यस्ो महाकदम्ब सुपाश्वनू यस्त कोटरेभ्यो विश्रिता पंचायाम पिणाहा पंच पंचा मधुधारा सुपारश्वशिखरा पतंतो परिणात्मावृतम अमोदय सुपाश्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है उसके पांच कोटरों से मधु की पांच धाराएं निकलती है उनकी मोटाई पांच से जितनी है वे सुपार्श्व के शिखर से गिरकर कर इलावरित वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुभाषित करती हैं या नाना मुखनिर्वासित वायु समन्ता छत योजन मनुवास जो लोग मधुपान करते हैं उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर सौ सौ योजन तक इसकी महक फैला देती है एवं निर्भो जतवलो नावस्त स्कंधेभ्यो नीचीना पयोदी मधु धृत गुणाद्यंबर श्यासना भरनादय सर्व एव काम दुखानद कुमदाघ्रात पतंत अंतमुतरेणे लावृत मुपयोजयती इसी प्रकार कुमद पर्वत पर जो सतवल नाम का वटवृक्ष है उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं वे सब सवीक्षानुसार भोग देने वाले हैं उनसे दूध दही मधु घृत गुड़ अन्न वस्त्र सैया आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर कर इलाभृत्थ के उत्तरी भाग को सींचते हैं जानोपजाण न ना कदाचिद प्रजापति वलिपलित क्ल स्वेदौ जरा मृत्युशीतोष्ठोप सर्गास्ताप विशेषाते यावत जीवन सुखम इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से की की प्रजा की त्वचा में पड़ जाना, जाना, बाल पक जाना, थकान आना होना शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना बुढ़ापा रोग मृत्यु सर्दी गर्मी की पीड़ा शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है करंगसुम भवैकंकत्रिकूट शिशिर पतंग रुचक श्रीवासक वै दुर्यजारु सिंह सर्सन भवन सर्षभन नाग काल नारदाद विसंत गिर मेरो कर्णिका यहादेश परिथ उपकृप्ता राजन कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग कुरर कुसुंभ वैकंक त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषध श्रीनिवास कपिल शंख वैदुर्य जारुधि हंस ऋषभ नाग कारंजर और नारद आदि बीस पर्वत और हैं जठरदेवकूट मेरू पूर्वेष्टदशोजन सहस्रमुदात दिशहस पृथ्वुंगोत अपरेण पवन पारिया दक्षिणन प्रागायतावेव मुद्दर मकरा इसके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के दो पर्वत हैं जो 18 अठारह हजार योजन लंबे तथा 2 दो हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन पारयात्रा दक्षिण की ओर कैलाश और, और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशिंघ है और मकर नाम के पर्वत हैं इन आठ पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है मेरो मूर्धन भगवत आत्मजोर मध्यतः उपकलिप्ता पुरी मयूत साहस्री समे कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पूरी है जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है तामो परि तो लोकपालानाम अष्टानाम यथा दिशम यथारूपम तुर्यमाने उसके नीचे पूर्वादि आठ दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि आठ लोकपालों की आठ पुरियां हैं वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिणाम में ब्रह्मा जी के पुरी से चौथाई हैं ये श्रीमद्भागुते महापुराणे पार्वश्याम चेतायाम पंचम स्कंदे भुवन नाम षोरशोध्याय